थ तृतीय खंड प्रथम अध्याय का तीसरा खंड आरंभ होता भोग साधन का सृष्टि कथन करके अब भोग की सृष्टि का कथन कर लेता है लोकाश लोक पालास्थान मेप्याता उसने ई क्षण किया उस ईश्वर ने पुनः चिंतन किया क्या चिंतन किया इन लोक और लोकपालों की रचना तो मैंने कर लिया है लेकिन अब मैं इन लोकपालों के लिए अन्न की रचना करूं इमे लोका लोकपालास् सृष्टा ऐसा ध्यान करना पड़ेगा पहले मैंने सृजन कर लिया अब ये उन लोगों के लिए अन्नम सृजा मैं अन्न का सृष्टि करूं अन्न की रचना करूं ऐसा उसने विचार कर लिया स एवीश्वर ईक्षता स ईश्वर ईश्वरे विचार किया संकल्प किया चिंतन किया कथ लोकपाला मैं सृष्टा अशर पिपाशाभ संयोजिता किस प्रकार चिंतन किया सोचने लगा इमेन लोकासु लोकपाला ये जो लोक हैं और लोकपाल है मेरे द्वारा सृष्टा सृजन कर लिया गया है आसनयापाशा ब्यां संयोजिता और भूख एवं प्यास से मैं इनको युक्त भी कर दिया हूं जब लोक मैंने शरीर आदि और लोकपाल इंद्रियां सहित सब कुछ जब सृष्टि कर दिया तो भूख और प्यास के दौरान मैं इनको जोड़ भी दिया हूँ अभी ना भूख प्यास तो लगेगा ही यदिंगे भूख के प्यास के मारे हमारे अन्न का कैसे जीवित रह जाएंगे तो इसलिए ये शाम इन देवताओं की जो स्थिति है अन्न मंत्रण अन्न के बिना नहीं हो सकता तस्मा अन्न में लोकपाल सृजई सृजी इसलिए मैं अब इन लोकपालों के लिए अन्न का सृष्टि करूं एवं लोक ईश्वर नाम अनुग्रह निग्रह स्वातंत्र दृष्टम इस प्रकार से लोक में ईश्वरों का जो भी समर्थन लोग होते राजा वगैरह अपनी प्रजा के ऊपर अनुग्रह करने या निग्रह करने में स्वातंत्रता लोक में भी देखने को मिलता है इन पर स्वेशु ईश्वर नाम स्वेश अनुग्रह लौकिक दृष्ट तद उसी प्रे तो महेश्वर है तो महेश्वर से भी महान ईश्वर लोक में भी जो ईश्वर माने जाते हैं स्वामी हैं मालिक हैं घर का मालिक है शहर का मालिक है देश का मालिक है वो तो सब ईश्वरी है, न, इश्वर, इश्वर? है। ना मंडल के ईश्वर मंडलेश्वर बोलते हैं ये मंडलेश्वर नहीं है ना आजकल के हम जो कह रहे हैं पहले जमाने में होते थे मंडल आज होते ना मंडल कुमाऊ मंडल मीरठ मंडल अनेक जिलों को मिला के एक मंडल पहले भी जमाने में होता था छोटे छोटे अनेक जगह मिला के एक मंडल उस मंडल का अधिकारी जो होता उसको मंडलेश्वर जिसको अंग्रेजों ने उसको क्या नाम रख दिया था कमिश्नर कमिश्नरी उत्तरा एरिया को एक कमिश्नरी कहकर उसका कमिश्नर साहब होते तो एक भी थे तो तो तो ऐसे अनेक होते थे ना अनेक मंडल थे एक देश के अंदर एक मंडल होता है क्या आश्रम में मंडले सर पहले होते ही नहीं थे सब बाद में सब नाटक शुरू हो रखा है पहले तो मंडले सर नाम की चीज होता ही नहीं थी जो अखाड़े वा वालों ने बाद में सब ड्रामा रचा वो क्या करने लगे विद्वानों उनको सम्मान करते थे अखाड़े के लोग वन अनपढ़ थे ही वगैरह आज हमारे आचार्य गुरु हैं पढ़े लिखे विद्वान है आप हम लोगों को संस्कार करो है संन्यास वगैरह ब्रह्मचर्य दीक्षा वगैरह देना ऐसे उन्होंने सम्मान किया उनको हमारे आचार्य गुरु मान लिया उन्होंने धीरे धीरे वही एक कई विद्वान हो तो उन्होंने ग्रामर को कोई बना दो एक दूसरे द्वारे दूसरे को बोलने लग गए उन्होंने इनको भी बना दो इनको भी बना दो अब अनेक हो तो क्या करें उनको एक टैठल देना पड़ा विशेषण दिया गया मंडले से रख दिया ये सब बहुत बार की खेल है अना शंकराचार्य के जमाने में सब थे नहीं मां पहन थे मठाधीश होते थे मठ है ये मठाधीश श्रृंगेरी मठ गोवर्धन मठ मठ होता मठाधीश होते थे मटका मटादीश्वर और पीठ पीठाश्वर होते थे अब ये सब बाद में घुस घुसा दिया गया है जितने भी संज्ञाएं बदलती रहती है समय समय पर। <coughs> जैसे पहले उपाध्याय होते थे महोपाध्याय होते थे उपाध्याय महोपाध्याय उससे पहले देव और भट्ट टैटल था देव और भट्ट जो आचार्य स्वयं क्या बोलते हैं शास्त्रीय और आचार्य बदल रही है समय समय पर अभी भी कई यूनिवर्सिटी वाले शास्त्री आचार्य नहीं देते वो तीर्थ देते। तीर्थ न्याई तीर्थ देते आचार्य नहीं बोलेंगे तीर्थ, सा तीर्थ। अभी भी में है। अपनी अपनी है मर्जी जब संज्ञाए तो वास्तविक जो प्रचार जो था राजाओं के जमाने में मंडलेश्वर से मंडल अनेक क्षेत्र लंबा छोड़े क्षेत्र को जिसके नीचे अनेक छोटे छोटे छोटे और राजा हुआ करते थे छोटे छोटे जो तो सरदार बोलते सरदार लोग सिपाही सलवार बोलते थे अलग अलग शब्दावली थी उस जमाने में इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा उस जमाने की शब्दावली शब्दावलियाँ तो उसमें था उस जमाने में लोग तो उनके ऊपर एक होता था ईश्वर लोक में भी देखते हैं ऐसे जो ईश्वर होते हैं वो स्वाधीन लोगों के ऊपर अनुग्रह करने में स्वतंत्र हुआ करते हैं। सा संसार का ही मालिक है इसका तो अनुग्रह करने में स्वातंत्र तो तो की जरूरत क्या है में या वैसा मूर्ति राजा भगवान की सृष्टि की इच्छा से उसी उस पूर्वक जल जन्म प्रधान पंचभूतों पर पूर्व प्रक्रिया प्रक्रिया के अनुसार उनको लक्ष्य करके तप किया चिंतन किया तब उनप्त जल से ही क्या हुआ मूर्ति रहता था मूर्ति उत्पन्न हुई मूर्ति से दब रही नहीं कि भगवान विष्णु का मूर्ति राम का मूर्ति वो मूर्ति ने मूर्ति में दब ठोस चराचर घनीभूत प्रकट हुआ प्रकट। आज भी कितने जल देना पड़ता है खेती में है ना तभी तो पेड़ पौधे होते हैं धान होता है गेहूँ होता है ऐसे थोड़े हो जाता है बीज बो दो छोड़ दो पानी ना पड़े पानी बहुत देना पड़ता है तब जाके फसल निकलते है साल भर पानी बारिश हो रहा है हर महीने दो चार बार चारोज तो रोज रोज़ होता है तब जाके साल में एक बार आम एक, बार कटल हो, एक बार हो बार फल देते ना। साल भर पानी पड़ा नहीं पड़ा टाइम टाइम पर इसलिए पानी से ही वास्तव में एक घनीभूत अन्न चाहे चर और अचर दोनों प्रकार का अन्न प्रकट हुआ किच्चर इसलिए भी जैसे मनुष्य विज्ञान है जल प्रधान है ना पुरुष का वीर जल प्रदान है स्त्री का रज जल प्रदान है दोनों का मिक्सचर से बच्चा पैदा होता है इसको भी खाने वाले पशु हैं, मनुष्य को भी खा जाते हैं मनुष्य भी पशुओं को खा रहा है पशु पशु को खाता है चूहारे को गे चर वगैरह खा जा रहा है चूहे को खाने वाला खड़ा है बिल्ली एक दूसरे को जीवो जीव से चर और अचर सब एक दूसरे का नो रहे इसे चरा चर सब बोले लिए मूर्ति उत्पन उत्पन्न हुई है उससे पैदा हुआ निश्चित वह अन्न ही है और दूसरा कुछ नहीं है सा ईश्वर वह ईश्वर अन्नम से सृक्ष अन्न का सृजन करने की इच्छा वाला वह वा ईश्वर ने क्या किया ता पूर्वक्ता प पूर्व जल प्रदान पंच भूतों पर को करके चिंतन किया किया किया ध्यान गिया, मनन कैसे उपादान उद्देश्य ईश्वर का अभिध्यान से तप्त हुए के समान तपे हुए वे जो उपादान भूता जल प्रदान पंच भूतों से मूर्ति घन रूपम धारण समर्थं चराचर लक्षण मूर्ति मन ठोस धारण करने में समर्थ ऐसे रचर सकल पदार्थ अन्न अजात उत्पन्न हुए इसे आमगिरी कार्य भी भूते मनुष्यादीना अन्नभूता जायता मार्जरादी नाम अन्न अन्नभूता मूषकादी जायनताम इसम संकल्पन किया होने इन भूतों से मनुष्य आदि के योग्य न गृह आदि पैदा हो और बिल्ली आदि के योग्य चूहारी पैदा हो गए ऐसा संकल्प करते गया। हर जीव के दूसरा अनका संकल्प करते गया इन मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जी चावल गेहूँ सब संकल्प कर दिया है आ, हम लोग नहीं है सब है। आ, बिल्कुल उनका है। नहीं है तो मर जाएंगे वो वो तो क्या दूध पी के मर जाएगा शाकाहारी मांसाहारी इसे तो कहा ना अंग्रेज लोग भी मानते हैं इसको उन लोगों की अभी पशुओं को तो भाग कर दिया ना शाकाहारी मांसाहारी पशुओं में भी मनुष्य में भी मनुष्य भी शाकाहारी पांचाहारी होते हैं हम मार पाप किनको? नहीं आपने क्यों मारा।, तो मारा? अरे जिसको मारने का अधिकार वो वो मारे? तो माराओगे खाए? तो खाएगी ना मारा तो खाएगी, खाएगी।, खाएगी तुम्हारा अधिकार नहीं है मार के बिल्ली को खिलाना आपको अधिकार किसने दिया चिड़े को मार के तुम बुल्ली को सामने खे इसको ये तो बिल्ली अपना मारके खाए अपराध न बिल्ली आपको गेहूं बो करके तैयार कर गेहूं के के वो, तो आप वो उनका काम करे हम अपना करें हम गेहूं काटने का अधिकार है हम धान काटने का हम को काटेंगे हमारा अन्य हमारे लिए बना है उसका अधिकार है चुहे का भोजन है वो गेहूं आपका आपके भोजन है किया? क्या चुहा क्या खाएगा फिर बिल्ली को खाएगा क्या ये तो आपका सोचने वाली बात है आपका बच्चा खाने से तो खराब नहीं करता है क्या जब आप बच्चे को थाली में रोट भोजन देते हो क्या करता है बच्चा हमी वो आधा खाता है आधा ऊपर डालता इधर डालते इधर डालते इधर डालता इधर डालता उधर डालता चार तरफ फेंकता तो वो खराब नहीं लग रहा आप घर मेरा बच्चा तो मुँह ममता है ना वहां पे हर चीज का अपना अपना है संसार की ये भगवान की माया है लीला है वो जितना खराब कर रहे है, होना है खराब उसके माध्यम से होना था आप क्या रोक लोगे कितना रोक लोगे एक के घर में हमने बहुत पहले जाता था वो लोग बहुत कंप्लेन करते चूहों का उन्हें क्या करता बड़ा बड़ा चूहादानी होता है ना एक चलते घर वाला ऐसे वालों को रोका रोजाना दस बीस उसके अंदर फंसते लेकिन संख्या कम हुई नहीं बढ़ती हुई बढ़ती हुई अब बड़े बड़े आने लग गए बड़े बड़े इतने इतने मुटे मुटे आने लग गए हाँ चुआ। बड़ा बड़ा अब उन लोग घबरा उनके छोटे छोटे बच्चे परेशान होने लग गए तो बड़े बड़े आने लग गए मैंने देखा ना तुमने छोटे छोटे को मारा अब भगवान ने बड़े बड़े को भेज दी अब इनको भी मारो किसी बढ़ा देंगे क्या करोगे मारो ही मत उनका अपना अधिकार छोड़ो चित्रा मार उतरे ज्यादा हमको पाप भी उधर जाकर तुम्हें तो तंग भी होगा उनके अपने प्राण तो लेके जाएंगे तुम अपनी सुरक्षा को रुचित्र कर सको वो क्या दोष दे रहा अब ऐसे फिर तीन चार मनों ने मारना बंद कर दिया जानवर हटा दिया धीरे धीरे कम हो गए अपने कहा से आते थे? अब आने ही बंद हो गए ये संसार का व्यवहार ही ऐसा है, भगवान ऐसे ही करते आज जितना किसका पीछे पड़ोगे उतना ही ज्यादा माया जाल फैलाते जाएंगे और करो करोगे आज इतना छोड़ दे दो फिर तो आप अपनी सुरक्षा जितनी आप कर सकते गेहूँ चावल हर चीज की ड्रम बना दे ड्रम में रख दो थो थोड़े ड्रम थो थो काटे भगवान नेत बनाया कि ड्रम काटेगा ड्रम नहीं काटता ना ना ना ड्रम नहीं अपने अपने उसके सामर्थ्य खर्च हर चीज कितना कर सकता है जिस तरह आपके भाग्य में हैलोचना आपको मिलना ही है हजार तो तो भी आपको है तो है आपके हिसाब का ही वाला सब एक दूसरे संकल्प संकल कर दिया तो करण तो कोई कह सकता है तो इसे वायु चंद्र तो नहीं इसे घन रूपम कठिन कठोरम अमूर्ता नहीं वायु भी जी जाता है कोई जरूरी अंडा मिल जाए या चूहा मिले ना मिले तो भी उड़ जीता है हवासी, पावाहारी बोलते इसलिए, पावाहारी, पवनहारी चंद्र की किरणों पर जीता है चंद्र के किरणों पर जीते मोर वगैरह वगैरा देख्य रूपे उससे आनंदित हो जाते सामर्थ्य आ जाते उनको, ऐसे बहुत सारे जंतु है वो भी अन्न हो जाते का संग्रह करने के लिए धारण समर्थन शरीर धारण के योग्य जो भी सब ले चरम उमूर्त रजायता जो उत्पन्न हुआ था ठोस पदार्थ उसी का नाम अन्न है ऐसा समझो। अन्नम अन्नम मूर्त रजायत वह जो मूर्त रूपेण उत्पन्न हुआ ठोस रूपेण उसी का दूसरा नाम वास्तव में अन्न है ऐसा समझो अन्न तो तैयार हो गया यहाँ शरीर में इंद्रिया है इंद्रियों की अभिमानी देवता है अब अनेक प्रकार का केवल इतने ही नहीं जो खान योग्य बात कर दिया गया इन वास्तव में क्या है रूप शब्द हर चीज का अपना अलग अलग है सब प्रकार का अन्न प्रकट हो गया और वो अन्नों को ग्रहण करने के लिए प्रयास करेंगे इंद्रिया इन्हें ग्रहण नहीं कर पाएंगे तत्म परिघा सत्य लोकपालों के निमित्त निर्मित उस इस अन्न ने देखा कि ये तो भाई साहब मेरे को नोचे खाने को तैयार है तो क्या करें वो लोग अन्न ने क्या किया उस अन्न ने भोक्ता को अपना मृत्यु समझा ये तो मेरा मृत्यु है भाई ये तो मेरे खा जाएगा मार डालेगा मेरे को ऐसा सोच करके वो हमने क्या किया भागने लगा आवाज़ बिल्ली का क्या होता है छुहा भागता है छिप जाता है इसी प्रकार जब हम लोग गेहूं काटते हैं चावल काटते हैं एक बार वो बड़ा दुखी होते है हमको काटने वाला सब्जियां आप अमानिया करते हैं तो दुखी होते हैं कितना सुंदर खेती में खिले हुए फूल गोभी आकाश और आसमान की खुला हवा का आनंद ले रहा है सूर्य चंद्र का दर्शन कर दर रहा है उस बाबा ला कर फ्रिज में ठूस देते हैं बेचारे को इतना तो की होता होगा वो लेकिन हम लोग का हम लोग ऐसा करना पड़ता है लेकिन एक बार जरूर वो अन्न का अभिमानी जीव जो होता है वो जरूर आपसे विमुक्त होने कोशिश करता है भागने की कोशिश करता है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है जैसे चूहा जो है अपने आप को बचाने कोशिश करता है बिल्ली से इसी प्रकार से हमने क्या किया वह विमुख होकर के भागा मुख मोड़ कर भागना चाहा, झिघांस संबंध है मुख मोड़ करके भागना चाहा, विमुख होकर भागने लगा आपसे तब तब वाचा छत तब उस आदि पुरुष ने क्या किया अनुन को वाणी से ग्रहण करना चाहो वाचा ग्रहित किंतु वह उसे वजन क्रिया बोलने के माध्यम से ग्रहण करने में समर्थ ना हो सका यदि इसलिए यदन वाचा यद मन यदि निश्चित रूपेण रूपे वाणी के द्वारा आनादी काल उस आदि पुरुष ने यदि अन्न को ग्रहण किया होता अमीर मत शत आज भी हम सब लोग केवल लड्डू पेड़ा का नाम लेकर के उसका वर्णन कर करके पेट भर जाता हम लोग भी हो जाती हिमाणी से ग्रहण किए होते तो परमात्मा आर्य कालव विराट पुरुष ने उनको को वाणी के द्वारा ग्रहण कर लिया होता ये देखो सुंदर लड्डू है सुंदर पेड़ा है ऐसा बोल के तृप्त होकर मस्त हो जाता तो आज हम लोग भी केवल नाम ले लेकर के पेट भर जाता नहीं पड़ झट नहीं होता बनाना नहीं कुछ नहीं नाम लेते हा आज बढ़िया सब्जी है आज दाल है ये देखो अरहर दाल है ऐसा सुनते सांबार है ऐसे याद कर लेते तो पेट भर जाता जितनी चौधरी नाम लेते कंजूस क्यों करते उसे खूब पेट भर लेते क्या करनाली काल में उस विराट पुरुष का पेट नाम लेने से भरा नहीं था नाम लेकर के वो अन्न को ग्रहण नहीं कर पाया इसलिए आज भी हम लोग जितना भी नाम लेते रह जाए नाम ले लेकर और मुंह सूख जाएगा और मुख बढ़ जाएगा घटेगा है नहीं, भाषा। वह यह जो अन्न है लोकपालान अर्थे अभिमुखे सृष्टम लोकपालों का प्रयोजन सिद्धि के लिए उनके सम्मुख सृष्ट उत्पन्न करके कर रख दिया गया था, था थाली था मार्जरादि गोचरे मम अन्नादि अतित्य गुम्छत पलाय प्रारभत कहते क्या हुआ सदत्रिन सद्री सद्री तो जब उन्होंने जैसे मुशकाली उनकी नजर में पड़ आवाज सुनाई दिया, बिल्ली वगैरह का, वो क्या सोचते हैं? हो, ये मेरा मृत्यु है, मुझको अन्न मान करके मेरे को खाने वाला है अन्नाद है इति मान करके परागती और परि उन अत्रियों को खाते जो अन्नताओं को विमुख होकर के अत्युत्य और बहुत तेजी से दूर होता हुआ अतिक्रमण करता हुआ अज्ञान सत मैंने अति गंतुम इच्छत दूर भागना चाहते हैं फलायु प्रारभत वा अवश्य भाग जाते हैं तिप्राय मा स ल लोकपाल संघात अब लोकपाल संगात ने भी सोचा ओहो ये हमसे दूर भाग रहा है इसलिए भाग रहा है वास्तव यही हमारा अन्न हम है हमसे बचना चाह रहा है वो भी समझ गए अन्न समझ रहा है ये मुझे खाना चाहते हैं इसलिए भाग रहा है और वो समझ रहे हैं ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि ये हमारा अन्न है हमसे बचना की चेष्टा कर रहा है हम इसको पकड़ना चाहिए हमको तभी हमारे पेट भरे इसको खाना चाहिए ऐसा वो भी सोचने लग गए इस तरह से अंदाज सोचने लगा मैं इसको कैसे पकड़ू और कैसे खाऊं और सोचने लगा मैं कैसे बच के भाग जाऊं दोनों अपने अपने सोच रहे हैं अब चलता है भागते हैं ये, और जोड़े में आएगा जो या नहीं पकड़े में जिंदा होना बाकी है अभी उनका आयु का बाकी है तो भाग जाएगा बच जाएगा पकड़ में नहीं आएगा सदअरी अतिगन्द उसको अन्न का अभिप्राय को जानकर अन्न का अभिप्राय क्या है मैं बच्चों में भाग जाऊं? ये इसको अन्न का अभिप्राय था उसको जान करोक वा वाला जो पिंड है वह प्रथम जत्पाद अन्या अन्नादान अपशन वह प्रथम जी था और अन्य कोई अन्न को खाने वाला उधर उस समय तभी पैदा हुआ ही नहीं है वैष्टि जीव आत्मा समस्त विराट तो, तो उसने क्या किया तदन्नम वाचा तद अन्न वाचा वन व्यापार के द्वारा ग्रहण करने इच्छा किया तदन्नम शक्नो न समर्थो भगवत लेकिन उस अन्न को ग्रहण करने, करने में वह समर्थ नहीं हो पाया कैसे समर्थन हो पाया वाचा वजन क्रिया ग्रहित उपादा तुम न समर्थ हो भगवत वजन मैंने वाणी वजन क्रिया बोलना रूपी क्रिया रूपी क्रिया के द्वारा ग्रहण करने उपा, उपान करने में ग्रहण करने में वह समर्थ नहीं हो सका यहां पूर्व शंगा कर सकता है कि गेहूं चावल वगैरह जो जड़े चना दाल वगैरा ये भी इच्छा कर देंगे हमसे बचने को तो जड़ है उनके अंदर इच्छा कैसे होगा ये अन्न है हमको खा जाएगा हम बच हैं? भाग जाए यहाँ से भाग से। हाथ पर कहा भागेंगे वो भी खेती में खड़े हैं उनके जड़ भी लगा हुआ है जमीन में भाग भी नहीं सकते बेचारे कैसे घटेगा इच्छा उनके अंदर यदि बिरयादी है चेतना अन्न से इच्छा संभव तथापि भोक्त शर्णांतर न प्रविष्ट किन्तु बहिरेव सित्पर्य तात् कैसे समझा जाएगा कि ये समझना चाहिए रख दिया रोटी है सब्जी दाल है सब, सब है क्या वो चाह रहे हैं अपने आप आने को अंदर घुस जाए कट कट कट करके ऑटोमेटिक अंदर चला जाए वो नहीं चाहते अंदर जाना इस तमाम बैठे रह गए थाली में ही आप ले ले घर के अंदर डालते हो इसे ज्ञापन होता है तब भी वो नहीं चाहते अंदर जाना। कई बार आप डाल रहे मुंह में गिर गिर भी जाता है। चम्मच से जा रहा चमकते तो जाना नहीं चाहते ना अंदर वो हिस्सा आपका है नहीं आ तो वो नहीं चाहते दो में इसे गिर जाता इसलिए कहते कि देखो कि भाई बही रे वी स्थित है वो इसे ज्ञापन हो रहा है वो अंदर नहीं जाना चाह रहे अहमसे तो बचाना चाह रहे कार्य का पिंड तद अन्न वाचा जिगृक्षा नीम प्रथम एवं अपनी अन्न जिगृक्षा तमित ना आसी तब को बोल सकता है आज जो है क्या हम लोग वाणी से अपने प्रयास किया गया पकड़ने को आंग से पकड़ने को प्रयास किया गया कि? देख करके तृप्त होने का प्रयास किया गया हम लोगों ने नहीं जन्म से आदत डाल दिया मुंह में खिलाना शुरू कर दिया बोतल पकड़ा दिया नहीं दूध का बोतल मुंह में डाल दिया खाना सिखा दिया सीधे अपान नहीं ग्रहण करता हुआ मुंह आदत है कभी देख के सुन के मुंह बोल करके इत्यादि अन्य इंद्रियों के द्वारा अन्नो ग्रहण करने का हमने प्रयास किया ही नहीं है तो प्रथम पुरुष आदि पुरुष ने ऐसे क्यों किया वो अन्य इंद्रियों से प्रयास करके अंत में अपान के द्वारा ग्रहण किया होता तो फिर आज हमें भी ऐसे करना चाहिए था ऐसा कोई आशंका करें प्रथम है तदापानी अनिश्चय तस् वाघादिना अन्न जिगृक्षा युक्त वास्तव में उस समय में उस प्रजा प्रथम पहले से निर्णय नहीं था कि अन्न मैं किससे ग्रहण करके खा पाऊंगा यह निश्चय नहीं था इधर इच्छा करी अब जब उसको निश्चय हो गया तो उस निश्चय को उसने हम सब वृष्टियों में भी डाल दिया अतः हम लोग सीधे ही खाना जान ले प्रथम असमुदाय करता यस् प्रसिता अन्नम अदामांत से वृष्टिशरीर से समृष्टिपिंडापेक्षा प्रथम अपश्यन अभावाद अन्न क्योंकि जो है जिससे प्रसृत होकर अन्न को हम खाएंगे ये प्रश्न डाला तो देवताओं ने अतएव वृष्टि शरीर का समृष्टिपिंड अपेक्षा से प्रथम तो हो नहीं सकता इसे सब प्रकरण में प्रथमज को ही लिया जाएगा उसने ऐसे ऐसे प्रयास किया था में शरीरी यद वाचा विराट शरीर वाला शरीर वाला यदि निश्चित रूप यदि हा निश्चय रूपेण इस अन्न को वाचा मन वाणी के द्वारा अग्रहित ग्रहण किया हुआ होता तो सर्वोपी लोकारी अन्न अतृप्यत तृप्त अभविष्य तो आज सारी दुनिया उसी विराट का कार्य होने के नाते अन्न को वाणी कर करके नाम आदि कथन कर, कर व्याख्या कर करके ही अन्न को खा करके तृप्त हो जाते न चेतदस्ती लेकिन आज ऐसा नहीं होता अतो शक्नो द्वाचा शक्नो इति तुम इधे निश्चय होता है निश्चित रूपेण वा आदि पुरुष प्रजापति ने वाणी के द्वारा ग्रहण करने समर्थ नहीं हुआ था ऐसा निश्चय है पूर्वजोपी पूर्वजो में भी ऐसी था समान उत्तरम शेष समान अर्थ वाला ऐसे ग्रहण करें इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिये कह देंगे देखिये तत्कृक्षक अन्नाशक्नो प्राणेन ग्रही तो स यदन प्राणेन ग्रहीष्य अभिप्राण्य अन्नमत तचुषाधिगृक्षत तुक्षा ग्रही तो स यद्न चक्षुषा ग्रहीष्य दृष्टि य्रोत्रेण अतिगृत तनाशक्रोत्रे ग्रही तो स यदन श्रोत्रेण अग्रहीष्य श्रुवा हनमृश्यत तत्व अतिगृक्षत तनाशकोत्षा ग्रही तन मनसा अचिछत तुम मनसा ग्रहीतं सहन मनसा अग्रह्य ध्यान अदृप्यत तिष्णेन अचिकृषत तिष्णे ग्रहीत सैन्य छिष्णेन अग्रह्य विसृज्य अन्नमदत तदपान अचिकृषत आवयत स यशो अन्न से ग्रहो यदुर्न्नायुर्वा यदु तत्नेजिगृत फिर उसको क्रिया से पकड़ना चाह प्राण से ग्रहण इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय है है ना पहले वाणी बाद में बीच प्राण शब्द के द्वारा करना घ्राण इंद्रियुवार को तो और घ्रहण इंद्रिय के द्वारा उस अ पकड़ नहीं सका इसलिए यदि इस अनुगो प्राण नही शक या ग्राणिंद्र के द्वारा करके ग्रहण कर लिया होता तो आज भी अभी प्राण अभिप्राणी मतलब से तो हम लोग भी केवल अन्न को सूंग करके ही तृप्त हो जाते खाने की जरूरत नहीं नहींगंध आ गया वह कोई कहीं पकोड़ी पका रहा है कोई हलवा बना रहा है कुछ बना रहा है उसका सुगंध सुगंध ले लेकर के आपका पेट भर जाता ऐसा नहीं होता इसे ज्ञापन होता है वह पुरुष ने भी ज्ञाणिन्द्र के द्वारा अन्न को ग्रहण करके तृप्त नहीं होता अर्थात ग्रहण ही नहीं कर सका था होता है। उस पुरुष ने इसी प्रकार नेत्र से ग्रहण करना को चक्षु ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ यदि वह आज पुरुष इस अन्न को चक्षुर ग्रहण कर लिया होता देख के ही तृप्त हो गया होता तो निश्चित रूप आज भी हम लोग देखते ही अन्न को अन्न को देख करके ही तृप्त हो जाते वह पुरुष ने इस अन्न को श्रोत्र के द्वारा पकड़ना चाहा। तन्नाशन चाहोत के व्यापार से ग्रहण न कर सका अतः तो सुन कर गई केवल प्रकार के पकवानों को बारे में सुन कर के वो तृप्त नहीं हुआ अतय सुन के सुनने के माध्यम से वह ग्रहण नहीं कर सका यदि वह ग्रहण सुनने के मासे कर लिया होता अन्न फिर तो आज हम लोग भी सुन कर के ही अन्न बारे में छो अच्छी तरह सुन लेते व्याख्यान सुन लेते इसके भाष्य पढ़ लेते तो तृप्त हो जाते फिर तो भाषा कौन पढ़ता है एक जो है होम साइंस पर भाषा लिख दिया जाता होम साइंस बोलते हैं ना इसको भोजन पानी वाले का इन प्रकार से कैसे कैसे भोजन बनाया जाता है तो उसके भी पुस्तक छपते हैं और बड़े-बड़े मोटे-मोटे पुस्तक आ गए हैं हर आइटम बनाना ऐसा होता नहीं तो त्वचा चिक्षा किसी प्रकार से यदि पुरुष उस अन्न को त्वचा मे तुझ इंद्र से ग्रहण कर लिया होता स्पर्श के द्वारा ग्रहण कर लिया होता तो हम भी आज ग्रहण कर लेते ना लेकिन वह द्वारा स्पर्श के माध्यम से वह ग्रहण नहीं करने में समर्थ नहीं हुआ था का यदि वह आदि पुरुष इस अन्न को स्पर्श के माध्यम से केवल ग्रहण कर लिया होता स्पष्ट मत से तो आज हम लोग भी स्पर्श कर करके केवल सारा भोजन को भी छू छू छू करके ही तृप्त हो जाते जगृत और फिर इस पुरुष ने अन्न को मन से ग्रहण करना चाह किंतु वह अन्न को मन से ग्रहण न कर सका मनुष्य से, मनसा इस से मन के द्वारा उस मन के द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया होता ध्यान चिंतन आदि के माध्यम से फिर तो आज इस समय में भी पुरुष अन्न मन से ध्यान करके चिंतन करके मनन करके ही तृप्त हो जाता तत्ष्ट अधिक्षत और वह उस अन्न को शिष्ट से ग्रहण करना चाहा चाह मंद्रिय उपस्थ के द्वारा ग्रहण करना चाहा या रोटी पानी ले सकते नहीं इसलिए उसका जो विषय है आनंद ना आनंद करने के लिए प्रजनन के लिए उत्पाद संतान उत्पत्ति यही उसका भोजन है उस इंद्रिय का उपस्थ इंद्रिय का लघु करना इत्यादि शौच करना वायु का काम वो अपना व्यापार तो के द्वारा वह तब विषय को ग्रहण करना चाह लेकिन वह भी करने में असमर्थ हो गया आदि पुरुष ने निश्चित रूप में आज भी हम लोग अन्न को विसर्जन कार्य के द्वारा ही करके तृप्त हो जाते बल्कि विसर्जन कर लेते हैं तो और भूख बढ़ जाता है।, तो होता है ना पेट खाली हो जाए तो क्या होगा बढ़िया हो जाए जिस दिन पूरा साफ हो गया तो भूख बढ़िया भूख लगेगा ठीक नहीं रहता है भूख बढ़ जाता है तो अंत में और भी सब इंद्रियों को लेना इतना बताया जो जोलक्षण है इसी प्रकार उसने इस अपान के द्वार से ग्रहण करना चाह तक अपने आदि पुरुष ने को अपानन क्रिया के द्वारा ग्रहण करना चाहा, चाहता वह अन्न को ग्रहण कर लिया आज भी जरिए क्या होता है यदि आपकी अपान वायु ठीक नहीं है तो उदान वायु प्रबल हो जाए तो मुंह में डालो ये बाहर आ जाएगा फट उल्टी हो जाएगा ठीक है अंदर डाला हुआ टिकता क्यों नहीं है अपान वायु आपका बिगड़ गया अपान वायु पकड़ता नहीं ग्रहण नहीं करता है, कर की ले जाता है ना अपान वायु? अन्न को ले जाता है सड़ा होता है तो क्या होता है जब निकालेगा बाहर निकलता है अपन वायु तो सब नाक बंद करते हैं। क्या छोड़ा गैस इसमें इसके अंदर ठीक पचता नहीं भोजन सड़ रहा है दुर्गंध आ रहा है नहीं सिर्फ बम्स से करके छोड़ देते हैं कोई दुर्गंध नहीं आता पेट ठीक ठाक है नहीं ये बारे तो मामला है तो अपान वायु नीचे ले जा रहा है अगर नीचे ले जाना बंद कर देगा तो पूरा अनु फट उसके बाद फेंकना शुरू कर देगा उल्टी हो जाता है <coughs> मरण काल में आप देखिए लोग तो क्या कहते हैं मुंह में पानी दे दो गंगा छोड़ो एक घुट गया दो घुट गया जा रहा है तो समझे हाँ ठीक ठाक है जिंदा है हर जाना बंद और वापस बाहर आने लगा तो समझे अब गया है छुट्टी तो। पाया मकान की किराया जितना दिया तो पूरी हो गई आवे मकान छोड़ के जा रहा है किराया का मकान मिला नहीं एडवांस पेमेंट हो रखा है किराया अपने कर्म कल भोगे कर्म हम लोग कर रखे हैं कर्म ही किराया है दे रखे जब तक किराया चल रहा है तब तक ठीक है जिस दिन क्रिया खत्म हुआ भगवान रमराज जो चलो भाई खाली करो मकान खाली करो ले जाएंगे आपको तीसरे कहते हैं कि वो जो है ना अपान वायु वही अन्न को ग्रहण करता है यद वायु जो वायु अन्य से ग्रह अन्न का इस प्रकार से ग्रहण किया है सही शो अन्य ग्रह यद वायु हूँ वह यह अपान वायु ही हण करने वाला है तो जो वायु वायु इस प्रकार से अन्न द्वारा, अन्न द्वारा द्वारा अन्नायु अन्नेन आयु जीवन वाला है, जीवन प्रदान करने वाला है इसलिए वह वा अपान वायु ही है जिसको हम दूसरा नाम क्या रख देंगे आयु भी नाम उसी का है भाष्या तत्चुषा तत् तत्वा मनसा सब कोई कटा ले सारे को। एक कौन सा चौथे से नौवें तक चार पाँच छ सात आठ नौ पूरा इकट्ठा ले लिया ये सारी क्रिया अपने अपने व्यापार के द्वारा अन्न ग्रहित शक्न अन्न को ग्रहण करने समर्थ नहीं हुए तब तो पश्चात अपान नवायुना मुख छिद्रेण तदन तो मज अपान तो। वायु के द्वारा किससे किस छित्र से मुख छित्र से, से डाला और नीचे में रहने वाले अपान वायु ने नीचे की ओर ले लिया अब यहां से डालते हो और तुरंत नीचे चला जाता है क्यों ये जो अपान वायु है पेट में नाभि से नीचे की ओर रहता है जो वो उसको खटाकर पकड़ते जाते जाता है। तो आ रहा है इसलिए जा रहा है सब पानी पीते हो चाय पीते हो सब अंदर और कैच पकड़ तो रहे हो दक्षिण में कई लोग ऐसे होते खाते हैं देखते बड़ा कई को तो खराब ही लगता है वो क्या करेंगे चावल को गोला बना देंगे बॉल जैसे बना देंगे बॉल तो क्रिकेट में एक्सपर्ट लोग हैं क्रिकेट आ गए बॉल फेंक दिया अब तो वायु ने ने कैच कर कर आउट आउट हो गया। आउट हो गया गया वन और क्या होगा आज अंदर वो पकड़ रहा है कर लेता है लेता सारा मुख छिद्रेण तद अन्न अजीकृको ग्रहण करना चाह ते वास्तव पकड़ी लिया तब जग्राह अशित इस प्रकार को ग्रहण किया तो मतलब है वह अन्न को उसने खा लिया खाने वाला हो गया अपान वायु वास्तव में को खा लिया तेरह अपान वायु अन्न ग्राहक इसी वजह से इस अपान वायु को अन्न का ग्रह मैंने का ग्राहक अन्न को ग्रहण करने वाला ऐसा उसका नाम प्रसिद्ध हो गया यद वायु वायु यद वायु वाय। मैंने यो वायु यु अन्नबंधनो अन्न जीवनो अन्नायु का मतलब क्या अन्न ही है बंधन अन्नबंधना अन्न, अन्न रूप बंधन वाला और अन्न जीवन अन्न माध्यम से प्राप्त जीवन वाला ऐसा कोई प्रसिद्ध वायु जो वायु है वो ऐसा इसका प्रसिद्ध ये समझो वो अन्नायु नाम से सपान वायु कहा जाता है प्राणस्य जपानन वृत्तिमत अन्नग्रहक प्रसिद्ध दृढ़ीकर्नाक्यम व्याचे अन्न धाम श्रुत्यंतरेण से अन्नायुष्ट प्रसिद्ध श्रुत्यंतरमीषद्व्याय द्वितीय ब्राह्मण योग वैशिष्यम साधन सस्तुणम सदा वेद इत्या के वायहा सईक्षत कथं विदम्ब निर्देश सियाक्षत कत्रण प्रपद्या स ईक्षत यदि वाचा भी व्याहृदम यदि प्राणेन भी प्राणिदा दृष्टि यदि श्रोत्रे श्रोत यदि त्वचा ये मनसाध्याद्यादि सृष्टि भी सृष्टम अत को दिमाग में उठा उठापरमेश्वर का मैं विराट अभिमा ब्रम समझो उस परवेश्वर ने विचार किया, किया लोकलोकपाल के कि जो संघात जो पिंड है इदं पिंडा हैतन के बिना यह पिंड कैसा जिंदा रहेगा कोई भी पिंड हो पर के बिना कब तक रखेंगे आप उसको मरा मुर्दे को भी कई महीनों तक भी रख लेते हैं आप फिर भी कब तक एक महीना दो महीना मारा अब उसको डॉक्टर लोग जबरदस्ती जिंदा करके दिल बना रहे हैं ऐसे जमाना हो गया तो। और लोग भी ऐसे हैं बाप मर गया उनके एक ही बेटी और दामाद थे वो रहते थे दूर मुंबई में और बाप मर गया बुढ़ाया रहता था, था शहर में तो मर गया चोली में हॉस्पिटल में आओ बेटी मुंबई से फोन करके जब तक मैं नहीं आऊंगा मृत घोषित नहीं करना मुर्दा किसको नहीं देना आई सी यू में है ना उसमें रख दिए हैं बॉक्से में पड़ा है और सब देखने पाइप लगा रखे हैं मुर्दा है और बिल बना रहे हैं रोज तो इतना दवाई दिया इतना ये दिया वो दिया हो वो।, वो लड़की आई करी दस बारह दिन बाद आकर के पेमेंट वेमेंट कर दिया मुर्दा उस समय घोषित कर दिया ये आई इनके आते इनको देखने के बाद अब कब तक रख दे रख भी लिए महिला मान लो तरह से दवाइयों के माध्यम से कर दे उसके बाद तो सड़ेगा सड़े कितने कि दिन तक बचा के ईश्वर तो ने सोचा ये अन्न जी को खा पी करके कहा तक कहा टिकाएगा मेरे बिना तो जिंदा नहीं रह सकता फिर ही चढ़ गया सही लेकिन मैं जाऊं तो इसके अंदर कैसे जाऊं ईश्वर ने सोचा मैं कैसे प्रवेश करूं कि जितने भी छिदों का मार्ग है अग्निदेवता चला गया सब छेद में एक एक देवता गए हैं ना सारे में अब देखा कौन सा ऐसा छेद है यहाँ पर जिसे कोई देवता अब तक प्रवेश नहीं किया हो उस छेद से मैं घुस जाऊंगा क्योंकि वो शुद्ध पवित्र मार्ग रहेगा ना जो मार्ग अन्य छोटे मोटे नहीं है वह मार्ग राजा का से राज मार्ग रहा है इसे, कौन सा मार्ग होगा इसके अंदर रूट जहां प्रवेश कर सकें प्रयार किया मैं किस मार्ग से इस शरीर में प्रवेश कर जाऊ पुनर्विचार आ यदि वाचा विद्यादम मेरे बिना भी यदि वाणी से बोल लिया जाए यदि वाणी मेरी बिना भी अपना बोलना रूपी क्रिया करने लग जावे यदि प्राण अपने प्राण क्रिया करने लग जावे यदि चक्षो अपना देखना रूपी क्रिया को करने लग जावे और त्वचा अपना स्पर्श रूपी क्रिया करने लग जावे श्रोत इंद्रियो अपना सुनना भी कर्म करने लग जावे प्रचास पृष्ठम यही मनसाध्यात्म और इसी प्रकार से यदि मन के तरह ध्यान कर लिया जाए अपान क्रिया के द्वारा अन्ना ग्रहण करना करने कार्य करने लग जावे और शिष्ण के द्वारा विसर्जन क्रिया स्वतः करने लग जावे तो अदी फिर मैं कौन रह गया बताओ मेरा क्या मतलब रह जाएगा इस संसार में अर्थात तो मेरे बिना व्यापार हो जाने पर मेरा कोई प्रयोजन नहीं रह जाता।, तो जाता है रह जाएगा क्या जैसे ठीक ठाक चल रहा है राज्य की जरूरत क्या रह जाता है लेकिन राज्य के बिना ठीक चलता नहीं उससे झंडा उसका भय की जरूरत है तब तो सब ठीक ठाक चलेंगे जैसे आज भी हालत ये सरकार के बिना कैसे चलेगा देश कोई कोई सरकार बनाओ इधर से तोड़ो उधर से तोड़ो दो, कर कर दो, दो चार एम इधर उधर जोड़ करके जा सरकार खड़ा कर रखो होना चाहिए होना चाहिए कुछ न कुछ उसकी बिना जो है देश चलेगा नहीं जैसा आप जानते इधर राजा वेन की हालत हुई थी, थी ना कोई नहीं क्या करा फिर ब्राह्मणों ने उसी को झांग को खूब मथन किया धन से फिर उसके बाद से प्रकट हो गया जीवात्मा उसको तुम देश का राजा बन जाओ महाभगवत मैं कथा तो इस तरह से जो है अनेक कहानियां राज्य नहीं चल सकता इसे बिना चेतन जीव का ब्रह्म जीव रूप से प्रवेश नहीं करेगा यह शरीर भी चल नहीं सकता एक भाषा लोक लोक लोकलोकपाल संघार अन्न निमितम करवा पूरा पौर स्वामी इव इच्छता स्वामी इव इच्छता कहते समिवृष्टि शरीर भोग के उपकरण इंद्रिया वागा शरीर में लोकपाल वैष्ट शरीर के शरीर शरीर कर्ण अष्ठातृत्व अभिष्ट शरीर में कर्ण का अधिष्ठातृपेण लोकपालों काना चेवा भोगे श्रीदेवतांग भोग के लिए प्रेरक प्रेरकोरशनया पिपाशय और उनका प्रेरक भी कौन के प्रवृत्ति के लिए भूख और प्यास ये सारा तैयार कर दिया तब तरह कर्ण निष्ठ से शब्दादि विषय ग्रहणरक्षण से भोग स्या, अपान वृत्तिमत प्राणनिष्ठ से और उन कर्ण के द्वारा शब्दादिवेशन ग्रहण करने के लिए भोग्य अन्न को ग्रहण करने के लिए अपान वृत्ति वाला प्राण को भी प्रकट कर दिया इस अन्नपान ग्रहण लक्षण चा से आत्म संसार संसारि ये सारा भोग्यम बनाया अपने संसार करने के लिए सृष्टिम अभिदा सृष्टि को कथन कर गए इधानी संसारिण भोक्ता अब तक संसार में सृष्टि हुआ और अब संसारी का सृजन संसार तैयार हो गया इसमें संसारी जीव को तैयार पैदा करना है अब उसके लिए क्या कर रहे हैं और आगे की सृष्टि आरंभ होता है चिंतन आरंभ हुआ भगवान के अंदर अब संसारी कैसे होगा भोक्ता कौन होगा इसका स्वयं प्रवेश कर जाएंगे भोक्ता बनेगी और कोई है नहीं तुम स्वच्छती वाक्य इसी विचार को दिखाने के लिए यह मंत्र आरंभ हुआ है क्या तो तो देव अनुप्राविश जो कहा था ना वहां पर में विस्तार समझा रहे इसका सृष्टि करके इसी में वो प्रवेश कर जीवा जीवे आत्मना व्याकरण वाणी जो कहा था छांदो्य में वो सारी बातें पर देव साफ हो जाता है लोक लोकपाल संघात स्थिति मत अन्यविता कृत्वा इन सबके स्थिति को सैव क्या क्या चीज है लोक लोकपाल और संघात इन सब के स्थिति के स्थिति को अन्न निमित करने के पश्चात को अन्न के निमित्त करने के पश्चात पूरा पौर तत्पाल स्थिति समान स्वामी वही क्षेत्र उसी प्रकार जिस प्रकार से स्वामी ने संकल्प करता है का एक नगर को स्थापना किया नगर के अंदर नगरवासियों को स्थापना कर दी और नगरवासियों के ऊपर उनको पालन करने विभिन्न अधिकारियों की स्थापना डिपार्टमेंट बना दिया सब अधिकारियों को बना दिया अले उनकी स्थिति समान स्वामी ही वही क्षेत्र और उन सब की स्थिति बने रहे ठीक ठाक ढंग से उसके लिए जैसे स्वामी जो राजा संकल्प करता है और अनुशासन बनाया उसके अनुसार सब करता है उसी प्रकार वह भी है, भी हुआ है कतन्न केन, केन महामंत्री पुरुष स्वामी न पुरुष स्वामी के बिना जैसा शहर बर्बाद हो जाता है उसी प्रकार से मेरे बिना यह जो है ना शरीर सारा चीज कैसे टिकेगा किस प्रकार से टिक सकते हैं ऐसे करता हुआ, चिंतन करता हुआ वह परमी के समान कर दिया तत्म राजुक्त अधिकारी स्थिति सामान तत्लिमित्ता अन्नाधीना संघात स्थिति जो संचार कैसे होगा लोकादीन सृष्टवा दृष्ट्य संघातम कार्य चणं नु खु मंत्रेण सरार्थ क्योंकि नियम है ना संघात से संघात होता है हमेशा दूसरे के लिए होता है यह मकान किस लिए है मकान मकान के लिए होता है क्या ये मकान आपके लिए होता है खिड़की खिड़की के लिए नहीं है खिड़की आपके लिए है दरवाजा दरवाजे के लिए नहीं होता दरवाजा आपके लिए है संघात और संघात का प्रत्येक अवय जड़ीबूता जड़बूता है वे अपने लिए नहीं होते वे दूसरे के लिए होते हैं यानी स्वसे से इस मकान से भिन्न आपके लिए मकान है उसी प्रकार से यहाँ पर समझना ये सारा शरीर इंद्रिया इनका विषय ये सब वृत्तियां सब कुछ ये अपने लिए नहीं होते किंतु वो उनसे भिन्न आपके लिए होते आप इसे मालिक स्वामी आप कि आगे कहि भी सारा चीज कथन कुल मा मंत्रेण मेरे बिना किस प्रकार हो सकते हैं क्योंकि हो ये थे ही दूसरे के किरे परार्थ होता हुआ दूसरे के लिए होता हुआ वे अपने आप में कैसे टिक सकते हैं इत्यादि उसने विचार किया